अध्याय चौदह अज्ञात पंद्रह पौष मंगलवार शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि तेरह सौ बीस बंगला अर्थात सन उन्नीस सौ चौदह ईस्वी कई दिनों से श्री श्री मां को देखने के लिए मन अत्यंत व्याकुल था लेकिन दर्शन के लिए वहां जाने का कोई उपाय नहीं था किसके साथ जाऊं मां यदि अपने इस अधम संतान को दया करके दर्शन दे तभी दर्शन होगा इसी तरह बैठकर सोच ही रही थी कि ऐसे समय कमला और विमला आकर बोली दीदी तुम्हें मां बुला रही हैं यह बात सुनकर मुझे लगा मानो इच्छा पूर्ति का एक रास्ता निकल जाएगा किसी ने मानो कानों में कहा अरे मां बुला रही है मैं जल्दी से तैयार होकर विमला के घर गई उस समय सुबह के सात बजे थे जाकर देखा ललित और उसकी मां बैठकर बातें कर रही हैं मुझे देखते ही ललित की मां कहे उठी यह तो बीनू आ गई देखो तो मेरी बेटी कैसी पागल है तुरंत दौड़ी आई ललित ने कहा दीदी आप श्री श्री मां को देखना चाहती थी ना अगर चलना चाहे, तो मैं आज ही ले जा सकता हूं मैं यह तुम्हारी कृपा होगी ललित की मां ने कहा यह कैसी बात छोटे भाई के प्रति भला कहीं कृपा शब्द का प्रयोग किया जाता है मैंने कहा तो और क्या कहूं आप ही बताइए यदि इनकी कृपा पर निर्भर नहीं रहती तब तो मैं बहुत पहले ही मां को देखने जा सकती थी इस आनंद की सूचना पर कि मैं वास्तव में मां को देखने जाऊंगी मुझे सहसा विश्वास ही नहीं हो पा रहा था इसीलिए मैंने ललित से पूछा भाई सच बताओ जाओगे कि नहीं यदि जाओगे तो गाड़ी ले आओ फिर मैंने उससे पूछा भाई तुमने मां को देखा है मेरी इस बात पर ललित आनंदित होकर कहने लगा दीदी मैं एक बार मां को देखने गया था आहा मां की कैसी दया कैसा अपूर्व स्नेह है दीदी तुम्हें क्या बताऊं मां ने फिर से मुझे आने को कहा है ललित गाड़ी लेने चला गया जाते समय कह गया मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं तुम लोग तैयार रहना मैं ललित की मां और उसकी बहनें श्री श्री मां का दर्शन करने के लिए चली मेरे साथ पांचों भी गया ल ने कहा दीदी तुम्हें ठीक ठीक पता है कि मां बागबाजार में है मैं उसकी यह बात सुनकर चमक गई मां है कि नहीं यह तो ठीक से पता नहीं प्राण सशंकित हो गया मन ही मन ठाकुर से कहने लगी हे ठाकुर मुझे निराश मत करो दस बजे गाड़ी उद्बोधन ऑफिस के सामने पहुंची गाड़ी रुकते ही मैं तेजी से नीचे उतर गई सामने ही उद्बोधन का ऑफिस था महाराज लोग काम कर रहे थे उस ओर मेरी दृष्टि नहीं थी उस समय मुझे जगत शून्य प्रतीत हो रहा था यदि अभी सुन लू कि मां यहां नहीं है तो मैं क्या करूंगी यह सोचकर ही मानो बेसुध होने लगी सामने जिसको भी देखा उसी से पूछा मां है मेरी बात सुनकर महाराज लोग सिर झुकाकर चले जा रहे हैं कोई कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है इसी बीच ललित गाड़ी से उतरकर ऊपर चला गया यह देखकर मैं भी उसके पीछे कुछ दूर तक गई तभी ललित ने लौटकर बताया मां हैं मेरे हृदय में से एक भयानक दुश्चिंता दूर हो गई तब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी सामने के कमरे के दाहिनी ओर से हटकर मैं बाईं ओर के बरामदे की ओर बढ़ी सामने ही देखा एक महिला आधी घूंघट डाले खड़ी है दो तीन पुरुष भक्तों को उन्हें प्रणाम करते देख मैंने समझ लिया कि ये ही श्री श्री मां है जिन्हें देखने के लिए मैं उन्मत होकर दौड़ी आई हूं मैंने उस समय क्या किया मुझे याद नहीं मुझे देखकर भक्त लोग चले गए मैं शीघ्रता से जाकर मां के दोनों चरणों को पकड़कर बैठ गई मां ने पूछा कहां से आई हो क्यों आई हो मैं क्यों आई हो यह तो नहीं जानती मां मां आपने बुलाया है इसीलिए आई हूं उसी समय ललित की मां आदि भी आ पहुंची थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वे पूछी यही क्या श्री श्री मां है मैं हां तब सभी ने उन्हें प्रणाम किया अब श्री श्री श्री श्री ठाकुर के पूजा गृह में गई हम लोग भी उनके साथ गई और ठाकुर को प्रणाम किया मां सामने की चौकी पर बैठकर हम लोगों से बोली बैठो बेटी बैठो हम लोग उनके चरणों के पास बैठी ललित की मां संसारी स्त्री थी मां उनके साथ संसारियों की तरह बातचीत करने लगी ललित की मां ने कहा मां ठाकुर की कुछ बातें हम लोगों को बताइए हम लोग संसारी व्यक्ति हैं हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए मां मैं कुछ नहीं जानती बेटी ठाकुर के मुंह से जो सुना है वह तो बेटी ठाकुर के कथामृत में है उसे पढ़ो उसमें ही सब उपदेश पाओगी गाड़ी का किराया देकर ललित ऊपर आते ही एकदम मां के श्रीचरणों में सिर रखकर साष्टांग गिर पड़ा और आर्त स्वर में दर्शकों को स्तंभित करते हुए अश्रुधारा बहाते हुए मां के चरणों में प्रार्थना निवेदित करने लगा मां दयामयी दया करो मां आप इस जगत का उद्धार करने आई हैं मुझे भी अपनी ओर खींच लो मां मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा मुझे चरणों में स्थान देना ही होगा यह कहकर वह रोने लगा मां स्थिर निश्चल प्रतिमा की भांति खड़ी हैं। कुछ देर बाद बोली इस तरह मत करो बेटा उठो ललित की उम्र मात्र पंद्रह सोलह वर्ष की थी बालक के छद्म वेश में छिपी महाशक्ति मानो अब विकासोन्मुख थी दिव्य श्याम वर्ण सुगठित चेहरा भीतर में भगवत भक्ति रूपी सुधा स्त्रोत से कोना कोना मानो परिपूर्ण था बाहर भी वही अनुराग प्रस्फुटित हो रहा था मुझे श्री चरणों में स्थान दीजिए मां बोलिए नहीं तो मैं उठूंगा नहीं कहिए कि आपने मुझे स्वीकार किया है यह कहकर ललित फिर रोने लगा उसी समय अचानक एक घी की हंडी से पैर लग जाने से वह अचकचाकर उठ बैठा और कहने लगा मैंने यह क्या किया किसी ने भक्तिपूर्वक मां को घी दिया है मेरा पैर उससे लग गया छी छी मैंने यह क्या किया यह कहकर वह दुख प्रकट करने लगा उस समय ठाकुर के पूजा ग्रह में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 शरीर के ही एक अंग हैं हम लोग उनकी ओर देखने लगी उनका सौम्य मुखमंडल और सरल उदार बातें हम लोगों को बहुत अच्छी लगी उनकी बातों से ललित को बहुत सांत्वना मिली और उसने शांत होकर मां को प्रणाम करते हुए कहा मां मुझे आशीर्वाद दीजिए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 इसकी एक लड़की हुई थी आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई यह अत्यंत शोक विहल है इसीलिए आपके पास ले आया हूं कि इसे सांत्वना मिलेगी यह सुनकर हम सब लोग चकित हो उठे मां ने कहा आओ बेटी आओ लड़की कमरे में आकर मां के पास बैठी और चरण धूली लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया मां थोड़ा खिसक कर बोली अजी मुझे छुओगी क्या तुम्हें अशौच जो हुआ है यह बात सुनकर लड़की का चेहरा और भी मलिन हो गया वह सकुचाकर बैठ गई मां ने उसका चेहरा देखकर करुण स्वर में कहा आहा मेरी बच्ची इतना बड़ा आघात पाकर मेरे पास यह सोचकर आई है कि सांत्वना मिलेगी मैंने तुम्हारे मन को कितना कष्ट दिया होने दो अशौच आओ बेटी मेरे पैरों को छूकर प्रणाम करो यह कह कहकर उस लड़की के और भी नजदीक आकर बैठ गई तब उसने रोते हुए मां के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया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 मुझे एक बात कहनी है यदि आप अनुमति दे तो कहूं मुझे दुविधा में देख सेवारत सौम्य मूर्ति उन वृद्धा ने बाद में मैंने जाना कि यह पूजनीय गोलाप मां है कहा बोलो बेटी बोलो तुम अपने मन की बात निसंकोच मां से कहो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 अच्छा तो है आज ही तुम्हें दीक्षा दूंगी लेकिन तुम्हारे पति की सहमति तो है ना मैं अपने पति से मैंने यह बात कही थी उन्होंने कहा मुझे आपत्ति नहीं है पर मैं अभी दीक्षा नहीं लूंगा तुम ले सकती हो मां तुम्हारे पति कहां हैं? मैं रायपुर में है मां ने स्नान गृह दिखाकर कहा वहां जाकर हाथ पैर धोकर आओ मैं मां मैंने अभी स्नान नहीं किया है मां तो क्या हुआ स्नान करने की आवश्यकता नहीं मैं नल में हाथ पैर धोकर मां के पास पूजा गृह में गई देखा वहां मां ने दो आसन बिछा रखा है सामने के जलपात्र से गंगाजल लेकर खुद ठाकुर के सामने मुंह करके बैठी अपनी बाई तरफ के आसन पर मुझे बैठने को कहा जलपात्र से गंगाजल लेकर मां ने आचमन किया और मुझे भी वैसा ही कराया बाद में बोली किस देवता के प्रति तुम्हारी भक्ति है मेरे बताने पर उन्होंने मुझे दीक्षा दी और किस तरह जप करना होगा यह दिखा दिया उस समय मानो परमानंद का प्रवाह मेरे हृदय में प्रवाहित हो गया अंदर और बाहर से एक विपुल आनंदोच्छ्वास ने मुझे अभिभूत कर दिया मैं कुछ भी नहीं जानती थी मां ने सब सिखा दिया दीक्षा के बाद मां ने कहा दक्षिणा दो मैं मां मैं तो कुछ भी नहीं जानती आप बता दीजिए कि मैं क्या करूं मैं तो कुछ भी नहीं लाई हूं तब मां उठकर गई और फूल संतरा बेर आदि दोनों हाथों में भरकर ले आई और उसे मेरे हाथों में देकर बोली बोलो मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में जाने अनजाने में जो कुछ पाप पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पण किया मैंने भी वही दोहराया मां ने हाथ फैलाकर सब ग्रहण किया मां इस दीनहीन कंगाल अधम पर तुम्हारी यह कैसी अहतुकी दया मेरा प्राण मन सब कुछ मानो इससे आच्छादित हो गया मैंने यह क्या देखा यह क्या सुना तन मन प्राण सब मां के श्रीचरणों में अर्पण कर आज मैं धन्य हो उठी मां को प्रणाम कर बाहर आकर मय हो लगभग एक घंटा मैं बरामदे की रेलिंग पकड़कर खड़ी रही उसी समय कमरे में एक बालिका के चिल्लाने का शोरगुल और मां की आवाज सुनकर मैं अंदर गई मुझे देखकर मां ने कहा बैठो मेरे बैठने पर मां ने कहा यह मेरी भतीजी राधा रानी है इसकी मां के पागल हो जाने से मैंने ही इसका पालन पोषण किया है मां ने उसे पकड़ रखा था लेकिन वह अस्थिर होकर भागने की चेष्टा कर रही थी मां उसे तरह तरह से समझा रही थी उन्होंने उसके बाल सवारे उसे कपड़ा पहनाया अपने हाथों से खिलाया और बहुत सी स्नेहपूर्ण बातें की मैं मां का यह सामान्य व्यक्ति की तरह का व्यवहार अवाक होकर देखने लगी उसी समय मुझे गंगा स्नान करने जाने के लिए बुलाया गया तो मैं उठकर चली गई स्नान के बाद वापस आकर मैंने देखा मां ठाकुर को भोग दे रही हैं पूजा घर से निकलकर वह ठाकुर के भोग के कमरे में गई वहां भोग सजाकर रखा था बाद में उस कमरे का दरवाजा बंद कर हम लोगों के कमरे में आई कुछ देर बाद महाराज लोग खाने बैठे गोलापमा भोजन परोस रही थी भोजन समाप्त होने पर महाराज लोग चले गए ठाकुर के भोग की थाली मां के लिए बीच वाले कमरे में लाई गई और हम कुछ स्त्रियों और पांचों पांच वर्ष का एक बालक जो मेरे साथ आया था के लिए उसी कमरे में भोजन की व्यवस्था हुई मां तथा हम सभी भोजन करने बैठे मेरी इच्छा थी कि मैं मां का प्रसाद ग्रहण करूं इसीलिए मैं चुप बैठी रही सभी लोगों ने भात सान लिया लेकिन मैंने भोजन को हाथ नहीं लगाया मां ने दो तीन बार कहा खाओ खाओ उसी समय गोलाप मां ने आकर कहा अजी क्या हुआ मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ा सा प्रसाद दीजिए तब मां ने भात सानकर अपने मुंह में थोड़ा दिया और बाकी मेरे पत्तल में डाल दिया अहा कैसे अमृत के समान उस दिन का भोजन लगा था क्या बताओ अरहर की दाल गोभी की चचरी चटनी और फिर गुलाब मां ने जो कुछ विशेष बनाया था बहुत अच्छा बना था पांचू तो और तरकारी खाऊंगा कहकर मचलने लगा धीरे धीरे धमकाने पर भी वह शांत नहीं हो रहा था तभी गुलाब मां ने फिर आकर पूछा क्या हुआ लड़का क्यों ऐसा कर रहा है मैंने कहा मां मैं इसे लाना नहीं चाहती थी मैं छिपकर आ रही थी यह रास्ते में खेल रहा था ज्यों ही गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ी त्यों ही यह दौड़कर आया और गाड़ी पर चढ़ गया और अब और तरकारी खाऊंगा कहकर शोरगुल कर रहा है यह बात सुनकर मां गोलाप मां सभी लोग हंसने लगी गोलाप मां ने कहा तुम इसे भुलावा देना चाहती थी ऐसा भला कैसे कर पाती इसका सौभाग्य था इसीलिए मां को देख पाया यह भला क्या कम भाग्य है उसका मंगल होगा मां ने भी हां ठीक तो है कहकर अपनी सहमति प्रदान की भोजन के बाद मैं पूरे दिन मां के पास बैठी रही मेरे रायपुर जाने की बात थी बहुत दूर देश में स्थित है मां को फिर मैं जल्दी नहीं देख पाऊंगी यह आशंका मेरे मन में थी पारुल और कमला मुझे बुला रही थीं। फिर भी मैं गई नहीं मां छत पर बाल सुखा रही थी जाड़े का दिन था इसीलिए धूप में बैठकर मेरे साथ अपने मायके की बातें कर रही थी राधू को पाला पोसा पर वह पागल निकली बिना खिलाए खाती नहीं और फिर मेरा शरीर भी ठीक नहीं बेटी बात के कारण तकलीफ होती है इसी बीमारी के इलाज के लिए वाराणसी वृंदावन गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मैं आप वाराणसी वृंदावन गई थी मां और क्या बताऊं इन सब बातों के बाद मां ने कहा तुम्हारी अभी इतनी कम उम्र है तुम अभी बच्ची हो तुम्हारी अभी दीक्षा लेने की इच्छा क्यों हुई मैं क्या जानू मां संसार मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा हृदय मानो संसार नहीं चाहता हृदय में बड़ी अशांति थी आज मैंने शांति पाई और फिर यह संसार भी अनित्य है दो दिनों के लिए है देखती हूं सब कुछ मिथ्या है फिर उसमें मन कैसे लगेगा मां इसी समय मां की हम उम्र एक महिला आकर उनके पास बैठी मैं मां के खूब पास बैठी थी मां की परछाई मेरे शरीर पर पड़ते देख उन महिला ने मुझे डांटते हुए कहा तुम कैसी लड़की हो जी मां की परछाई पर बैठी हो इससे पाप लगेगा खिसक कर बैठो मैं यह नहीं जानती थी मां तो अपने से भी ज्यादा अपनी है इसीलिए एकदम उनके पास मैं बैठी थी अब थोड़ी लज्जित होकर खिसक कर बैठी उन महिला ने मां से पूछा यह लड़की कौन है मां इस लड़की ने आज दीक्षा ली है अत्यंत भक्तिमती लड़की है मां की इस बात पर मैं लज्जित हो बगल के कमरे में जहां पारुल आदि बातें कर रही थी वहां चली गई तभी ललित ने आकर कहा दीदी चलो गाड़ी तैयार है दिन ढल गया है मैं मां से विदा लेने गई मां ने कहा फिर कब आओगी बेटी मैं आप जिस दिन याद करके बुलाएंगी उसी दिन आऊंगी में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है मां आशीर्वाद दीजिए कि आप मुझे याद रखेंगी मां फिर आना बेटी मैं कातर नयनों से उनकी ओर देखती रही उन्होंने दो बीड़ा पान लाकर मुझे दिया मैं मां के चरणों में लुंठित होकर मानो स्वयं को वहीं छोड़कर केवल शरीर लेकर वापस लौटी मां भी अश्रु भरे नेत्रों से सीढ़ी पर आकर खड़ी हो गई आज मेरा अंदर बाहर परिपूर्ण था गाड़ी में बैठने पर भी मानो उनकी बातें कानों में गूंज रही थीं। मां ने अपने वचनों की रक्षा स्वयं की दो वर्षों बाद रायपुर से लौटकर मां की बीमारी के समय पुनः मुझे उनका दर्शन मिला था